प्रश्नोत्तर दीप माला तीर्थ महिमा जिज्ञासा में कहा है लीन दीन मीन दिव्य तुम्हारे जल में रहने वाली मछलियां आदि दीन हीन जीव ही दिव्य गति को प्राप्त होते हैं नर्मदा के आश्रम में रहने मात्र से ही दिव्य गति प्राप्त होती है या उसके लिए कुछ अतिरिक्त करना पड़ता है समाधान जहर खाने के उपरांत मरने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता है क्या अरे सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जिस वस्तु के अंदर जो गुण रख दिया वह गुण वहां रहकर अपना काम करता है चाहे उसके संपर्क में कोई जान कर आए या अनजाने में जैसे अग्नि का काम है उसके संपर्क में आने वाले को जलाना और जहर का काम है मारना उसी प्रकार नर्मदा में एक ताकत है कि वह उसके आश्रम में आने वाले को दिव्य गति प्रदान करती है उसने बड़ी कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया तथा बहुत से वरदान प्राप्त किए उनमें से एक यह भी है कि हमारे जल के अंदर कोई भी जीव प्राण त्यागे उसकी दुर्गति ना हो वह ऊपर के ही लोकों में जाए अब उसमें रहने वाले जो जीव हैं उनका आश्रय तो नर्मदा को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं इसलिए नर्मदा उनका कल्याण करती ही है पर मनुष्य के लिए एक विशेषता है कि वह यदि नर्मदा की महिमा स्वीकार करेगा तभी कल्याण करेगी मछली मारने वाले को दिन भर उसी में रहते हैं फिर भी उनका कल्याण नहीं होता जैसे किसी किसी व्यक्ति में सामर्थ्य होती है कि वह जहर को पचा लेता है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता वैसे ही जो नर्मदा की महिमा को स्वीकार न करने वाले मनुष्य हैं उन पर उनकी कृपा का प्रभाव नहीं दिखाई देता जिज्ञासा लोक में गंगा और नर्मदा इन दो नदियों को ही इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है समाधान इन सब विषयों में शास्त्र ही प्रमाण है जो हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते उसे शास्त्र बताता है अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र हम अपनी बुद्धि से इनकी महिमा नहीं समझ सकते हैं परंतु शास्त्र जो बताता है उसे जब मान लेते हैं तो कुछ काल बाद बुद्धि से भी समझ जाते हैं हम तो नर्मदा के किनारे भी घूमे और गंगा के किनारे भी उस समय ठीक समझ में आ जाता है कि शास्त्र इनकी इतनी महिमा क्यों कहते हैं आज नर्मदा जी की परिक्रमा करने वालों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है अन्य किसी नदी की परिक्रमा होती हो ऐसा तो नहीं सुना हमने अनुसंधान करके देखा गृहस्थ लोग मनौती लेते हैं कि हमारा अमुक काम हो जाए तो परिक्रमा करेंगे इतने गृहस्थ परिक्रमा कर रहे हैं इसका अर्थ यही है कि उनका काम नर्मदा ने किया है हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण हैं जिनके बड़े बड़े काम नर्मदा ने पूरे किए हैं इसलिए नर्मदा की महिमा शास्त्रम भी बताता है और यह प्रत्यक्ष भी है इसी प्रकार गंगा के विषय में हमारा अनुभव है पहले तो गांव की पंचायत ही क्या कोर्ट में भी कोई व्यक्ति गंगा जल कुछ बोलता था तो उसे प्रमाण माना जाता था यदि उसने झूठ बोला हो तो उसका अनिष्ट हो जाता था ऐसी घटनाएं हमने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखी है शास्त्रों में तो सभी नदियों की अपेक्षा गंगा की महिमा अधिक कही गई है कुछ संत कहते हैं कि कलयुग के पाँच हजार वर्ष बीत जाने पर गंगा की शक्ति नर्मदा में केंद्रित हो गई है परंतु हमने तो अनुभव किया कि गंगा की शक्ति अपनी जगह यथावत है हम उसके किनारे घूमें तो गंगा ने समरस माता के समान हमें संभाला लोग कहते हैं कि गंगा में बहुत प्रदूषण है पर हम तो गंगा जल ही पीते थे और हमें कोई समस्या नहीं हुई आज भी गंगा जल की सामर्थ्य बहुत विलक्षण है